जिज्ञासा कहते हैं भगवान केवल भावग्राही हैं क्या भाव में इतनी शक्ति है समाधान आजकल कुछ लोग वेदांत को अपने मन से पढ़कर भाव में जगत को मिथ्या समझते हैं पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या होने पर भी यह इस मायिक जगत से बहुत प्रबल है यह मायिक जगत झूठा है परंतु भाव में जगत में प्रतिष्ठित हुए बिना इसमें होने वाले सत्यत्व ज्ञान को केवल बुद्धि के बल पर काट नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धि भी तो एक माइक जगत के अंतर्गत है भाव के बिना जगत में काम किसका चलता है एक लड़का अपनी प्रेमिका को चाहे वह सुंदर हो या असुंदर अपने भाव से सुंदर बना लेता है यह भी देखा जाता है कि दवा एक ही है पर जिस डॉक्टर के प्रति आपका भाव है उससे लेने पर वह काम आ जाती है अन्यथा नहीं आश्चर्य है कि ऐसे भाव को लोग मिथ्या या मनोराज्य समझते हैं जगत में व्यक्ति भाव बनाकर ही रह पाता है जगत किसी का हो नहीं सकता परंतु व्यक्ति भाव से इसे अपना समझ लेता है और उसी से समस्त काम चल रहे हैं यदि जो तुम्हारा सच्चा संबंधी है उसमें तुम्हारा भाव केंद्रित हो जाए तो क्या नहीं हो सकता जो तुम्हारी श्वास चला रहा है उसमें यदि तुम्हारा भाव बैठ जाए तो जीवन में चमत्कार हो जाएगा इसलिए पहले ज्ञान की बात छोड़ो और भगवान को भाव से ही पकड़ो भाव ग्राही भावग्राही जनार्दना जिज्ञासा यदि भगवान भाव से ही मिलते हैं तो शरीर आदि की शुद्धि की क्या आवश्यकता है समाधान भगवान भाव से ही मिलते हैं इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है मैं शुद्ध हूं मेरा स्वरूप चैतन्य है अशुद्धि मुझमें कभी नहीं आती यदि ऐसी निष्ठा आप में है तो शास्त्र भी आपको शुद्धि के लिए प्रेरित नहीं करेगा परंतु अन्य सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं और जहां शुद्धता की बात आती है वहां वेदांत की चर्चा करते हैं तथा शरीर को नहलाते नहीं हैं तो उसमें दुर्गंध आएगी ही शरीर मन इत्यादि को यदि धारणा करना है तो शुद्ध की आवश्यकता पड़ेगी ही महाराष्ट्र में कुर्मदास नाम के एक संत हुए हैं उनके हाथ पैर काम नहीं करते थे वहाँ एक परंपरा है कि भक्त लोग दूर दूर से कीर्तन करते हुए आषाढ़ी आषाढ़ मास की एकादशी मनाने के लिए पंढरपुर पहुँचते हैं लोगों को जाते देखकर कुर्मदास ने भी सोचा क्यों न मैं भी ऐसा करूँ उन्होंने विचारा कि मैं लुढ़कते लुढ़कते दिन में एक मिल तो चल ही लूँगा ऐसा निश्चय करके वे पहले दिन एक मील चले उनका शरीर रक्त से लहू हो गया खाने को कुछ भी नहीं मिला इस प्रकार का भाव देखकर भगवान पंडरी से रहा न गया वे एक सेठ का रूप बनाकर जहां पर कुर्मदास थे वहां शाम को पहुंचे और कहा मैं किसी काम के लिए यहां पर आता ही रहता हूं। उसी प्रकार आज भी आया हूं और आपको देखकर आपके दर्शन करने में मैं यहां पहुंचा हूं। ऐसा कहकर उन्होंने उनको भोजन दिया घावों पर मरहम पट्टी इत्यादि किए और सला दिया इस प्रकार प्रत्येक दिन यह क्रम चलता रहा ही निकट आ गई पंढरपुर चार मील दूर रह गया और कुर्मदास समय रहते हुए वहाँ नहीं पहुँच पाया ऐसा देखकर भगवान पंडरी ही मंदिर से उसकी ओर चल दिए जहाँ कुर्मदास था वहाँ पहुँचे और उसको दर्शन दिए यदि कुर्मदास जैसा किसी का मन है तो उसके लिए किसी कर्म या शुद्धि की आवश्यकता नहीं है उसके अंदर ऐसा भाव है जो भगवान को ही खींच लेता है हाँ अन्य लोगों को तो शरीर आदि के शुद्ध की आवश्यकता पड़ती ही है